शिक्षा का आदर्श वर्तमान शिक्षा के दोष तथा तो उनका निवारण आवश्यकता है पहला आत्मनिर्भर करने वाली तथा तो जीवन समस्या का हल करने वाली शिक्षा की दूसरों की कुछ बातों से अनुवाद को रटकर मस्तिष्क में भरकर परीक्षा पास करके तुम सोच रहे हो हम शिक्षित हो गए छी छी इसी को तुम शिक्षा कहते हो तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है एक क्लर्क या दुष्ट वकील बनना और बहुत हुआ तो क्लर्की का ही दूसरा रूप डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी यही ना इससे तुम्हें या देश को क्या लाभ हुआ एक बार आंखें खोलकर देखो सोना पैदा करने वाली इस भारत भूमि में आज अन्य के लिए हाहाकार मचा है क्या तुम्हारी इस शिक्षा द्वारा उस अभाव की पूर्ति हो सकेगी कभी नहीं पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जमीन खोदने में लग जाओ अन्य की व्यवस्था करो नौकरी करके नहीं अपनी चेष्टा द्वारा पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से नित्य नवीन उपायों का आविष्कार करके इसी अन्य वस्त्र की व्यवस्था करने हेतु तो, मैं लोगों को रजोगुण की वृद्धि करने का उपदेश देता हूँ अन्य वस्त्र की कमी और उसकी चिंता से देश की दुरवस्था हो रही है इसके लिए तुम क्या कर रहे हो फेंक दो अपने शास्त्र वास्त्र गंगा जी में पहले देश के लोगों को अन्न की व्यवस्था करने का उपाय सिखाओ इसके बाद उन्हें भागवत सुनाना कर्मठता के द्वारा जागतिक अभाव दूर हुए बिना कोई ध्यान देकर धर्म की कथा नहीं सुनेगा। जिस शिक्षा के द्वारा हम अपना जीवन गढ़ सके मनुष्य बन सके चरित्र गठित कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सके वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है यदि तुम पाँच ही भावों को पचा कर, सदनुसार जीवन और चरित्र बना सको तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने पूरे ग्रंथालय को ही कंठस्थ कर लिया है कहा है यथा खरह चंदन भारवाही भारत वेदता न तु चंदन चंदन की लकड़ियाँ ढोने वाला गधा उसके मूल्य को नहीं केवल उसके बोझ को ही समझ सकता है यदि तरह तरह की सूचनाएँ एकत्र करना ही शिक्षा हो तब तो वे ग्रंथालय ही विश्व के श्रेष्ठ ज्ञानी और विश्वकोशी ही ऋषि है तुम्हारे इतिहास साहित्य पुराण आदि सभी शास्त्र व्यक्ति को केवल डराने का ही कार्य करते हैं मनुष्य से केवल कह रहे हैं तू नरक में जाएगा तेरी रक्षा का उपाय नहीं है इसलिए भारत की नस नस में इतनी शिथिलता आ गई है अतः वेद वेदांत के उच्च भावों को सरल भाषा में लोगों को समझा देना होगा सदाचार सद्व्यवहार और शिक्षा का प्रचार करके ब्राह्मण और चांडाल को एक ही भूमि पर खड़ा करना होगा पहले तो ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे सभी काम के आदमी बने शरीर सबल हो ऐसे केवल बारह नर ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे परंतु लाखों भेड़ों के द्वारा यह नहीं होगा और द्वितीयतः किसी का व्यक्तिगत आदर्श चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो उसके अनुकरण की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए आवश्यकता दूसरा दूसरों के लिए तत्पर और जीवन के उद्देश्य के प्रति सचेत होने की आज जरूरत है अपने देश की विद्याओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान के शिक्षण की उद्योग धंधों की उन्नति के लिए हमें यांत्रिक शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय कुछ कमाकर अपनी जीविका चला सके कुछ परीक्षाएं पास करके उपाधियां प्राप्त करने या अच्छा भाषण दे सकने से ही तुम्हारी दृष्टि में शिक्षित हो जाता है जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती मनुष्य में चरित्र बल परहित की भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती क्या वह भी कोई शिक्षा है जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है वही शिक्षा है वर्तमान शिक्षा से तुम्हारा सिर्फ बाह्य परिवर्तन होता जा रहा है पर नई नई कल्पना शक्ति के अभाव में तुम लोगों को धन कमाने का उपाय उपलब्ध नहीं हो रहा है वस्तुओं का यंत्रों द्वारा उत्पादन क्या यही उच्च शिक्षा है उच्च शिक्षा का उद्देश्य है मानव जीवन के उद्देश्य को समझना जीवन की समस्याओं को सुलझाना और आज का सभ्य संसार उन्हीं पर गहन चिंतन कर रहा है परंतु हमारे देश में हजारों वर्ष पूर्व ही ये गुत्थियाँ सुलझा ली गई थी मेरी इच्छा है कि प्रतिवर्ष यथेष्ट संख्या में हमारे नवयुवक चीन और जापान जाएं। जापानी लोगों के लिए आज भी भारतवर्ष उच्च तथा श्रेष्ठ वस्तुओं का स्वप्न राज्य है देश भर के लोग आज अपने सोने को पीतल और दूसरों के पीतल को सोना मान बैठे हैं यही है हमारी आधुनिक शिक्षा का जादू मुझे लगता है कि इस देश के सभी बड़े तथा शिक्षित लोग यदि एक बार जापान घूम आए तो उनकी आंखें खुल जाएंगी वहाँ हमारे यहाँ के समान विद्या की बदहजमी नहीं है उन्होंने यूरोप वालों से सब लिया है पर जापानी ही रहे साहब नहीं बने पर हमारे यहाँ तो साहब बनना एक तरह भयानक रोग फैल गया है पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ उसके बाद सभी राष्ट्रों में शिक्षा ग्रहण करो जो कुछ संभव हो अपना लो जो कुछ तुम्हारे काम का हो उसे ग्रहण कर लो आवश्यकता तीसरा सनातन प्रणाली का अवलंबन अपने देश की आध्यात्मिक तथा लौकिक सभी प्रकार की शिक्षा का भार हमें अपने हाथों में लेना होगा और उस शिक्षा में भारतीय शिक्षा की सनातन धारा को बनाए रखना होगा और यथास्भव राष्ट्रीय रीति से शिक्षा का विस्तार करना होगा शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को सकारात्मक भाव देने होंगे परंतु घृणा के साथ नहीं आपसी घृणा के कारण ही तुम लोगों का अध:पतन हुआ है अब केवल सकारात्मक विचारों को फैला कर, लोगों को उठाना होगा पहले हिंदू जात को और उसके बाद सारी दुनिया को यही श्री राम कृष्ण के अवतीर्ण होने का उद्देश्य है उन्होंने जगत में किसी का भी भाव नष्ट नहीं किया उन्होंने महापतित व्यक्ति को भी अभय और उत्साह देकर उठा लिया हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सबको उठाना होगा जगाना होगा समझे?